यूनान ले जाना चाहता था और उसने पंजाब के गांव में पता लगाने की कोशिश की कि वेद की प्रति कहा मिल सकेगी पता चल गया। एक वृद्ध ब्राह्मण के पास स्वर्ग की संहिता थी उसने घर घेर लिया और उसने ब्राह्मण से कहा कि वेद की संहिता में सौंप दो अन्य घर तुम संहिता सबको जला डाला जाए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 रात भर पूजा पाठ करने कर ले सिकंदर ने सोचा हर भी कुछ नहीं पहला तो लगा था भाग कहीं सकता ना था ब्राह्मण लेकिन सिकंदर ने ये सोचा भी था कि भागने के और कोई सूक्ष्म उपाय भी हो सकते यदि की वेदी पर हवन किया और उसने ऋग्वेद का पाठ करना शुरू किया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 वेद कंठस्थ हो जाते थे यंत्र जैसे टेप पर रिकॉर्ड हो जाता ऐसे ही स्मृति पर रिकॉर्ड हो जा सकते हैं लेकिन इससे कोई ज्ञानी नहीं हो गया वेद कंठस्थ हो गया इसका अर्थ इतना ही हुआ कि मनुष्य यंत्र दोहरा सकता है तोता हो गया ज्ञानी नहीं हो गया उदालक ने अपने बेटे केतु को कहा है कि बेटा एक बात स्मरण रखना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 बोध नहीं ज्ञान नहीं तो फिर कैसे पाठ करोगे पाठ ऐसे करना कि तो जब दोहराओ वेद को तो दोहराना न बने ये दोहराना ना हो जब आज सिर्फ पढ़ो तुम गीता या कुरान को तो ऐसे पढ़ना जैसे फिर नया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 इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा क्षण होश में बीते उतना सुख है भोजन करो तो होश पूर्वक इसलिए तो कबीर कहते उठूं, बैठूं सो परिक्रमा अब मंदिर जाने की और परिक्रमा करने की भी कोई बात ना रही अब तो उठता बैठता हूं तो वो भी परिक्रमा है खाऊ पी सो सेवा अब कोई परमात्मा की उपासना करने की भी जरूरत नहीं मंदिर में जाकर भोग लगाने की भी कोई जरूरत नहीं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 गीता कुरान बाइबल सुंदर लेकिन उतने से काम से चलेगा जीवन तो एक अविच्छि धारा है घड़ी भर सुबह पाठ कर लिया और फिर 23 घंटे भटके रहे भूले रहे बेहोश रहे ये पाठ काम न आएगा ये तो ऐसा हुआ कि घर का एक कोना साफ कर लिया और सारा घर गंदा रहा कूड़ा करकट कर उड़ता रहा यह कोना कहीं साफ रहेगा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 जाना कहीं है भी नहीं कब कौन गया है अगर तुम सहज साक्षी बन जाओ तो स्वर्ण खुद ढल जाता आभूषण बन जाते परमात्मा खुद ढलाता, आता और तुम दिव्य हो जाते तुम बुद्ध हो जाते कहता हूं रे मनव नीरव हो जा सफल सर्प के सदृश जहां है उच्च वहां पर सो जा। और उच्स तो तुम्हारा चैतन्य है उच्स तो तुम्हारा जागरण भाव है आए हो तुम गहन जागृति से उतरे हो परमात्मा से वही है तुम्हारे जड़ों का फैलाव जहां है उस वहीं पर सोजा साखी बनकर देख देह का धर्म सहज चलने दे। साखी तुम बन जाओ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 साखी बनने को कहा साक्षी बन जाओ और तब तुम चकित हो गए तब तुम्हारा कोई झगड़ा न रह जाएगा कि कोई गीता पढ़ रहा कोई कुरान कोई धम्मपद कोई झगड़ा न रहा अगर तीनों ही साखी को साध रहे तो कोई झगड़ा ना रहा क्योंकि घटना तो साखी से घटने वाली है कुरान पढ़ने से नहीं ना गीता पढ़ने से फिर क्या झगड़ा है अभी तक झगड़ा रहा है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 वो तो कहते हैं मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने गीता कुरान बाइबल नहीं पढ़े क्योंकि इतने अभागे लोग उलझे ही देख के बात तो ठीक ही लगती तो जासूसी उपन्यास ही पढ़ते रहे पर वहीं से हो जाएगा अगर होश पूर्वक पढ़ा अगर तुम फिल्म ही होश पूर्वक देख लो जाके तो ध्यान हो रहा है तुम कहा हो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 कब कितने चले गए बगी खिड़कियाँ हिली पुखड़िया कलियों पर कुछ छाए मैंने देखा सूर्य किरण से दौड़ द्वार तक आए किंतु लगे दरवाजे देखे थिटक गए वे गुपचुप के संवादों जैसे लौट गए वे कौन सूरज धले गए आकर चले गए वे खाकर चोट गए वे आए लौट गए क्षण बार बार होकर उदार कब कितने चले गए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 कितने मठों में आग लगाई इस बात को उठाने में भी झगड़ा खड़ा हो इस बात को कोई उठाता भी नहीं महावीर का इतना बड़ा प्रभाव था जैन सुकुल सुकुल के थोड़े थोड़े कैसे होते चले गए कितने जैन मुनि मारे गए जलाए गए कितने मंदिर मिटाए गए इसका कोई हिसाब नहीं हिसाब रखने की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 अगर पाप का ही हिसाब रखना हो तो एक बात कहे कि धर्म से बड़े पाप हुए दुनिया में और किसी चीज से नहीं हुए और जिनको तुम साजू महात्मा कहते हो वे ही जड़ में है सारे उपद्रव की वे ही तुम्हें बड़काते, वे ही तुम्हें लड़ाते लेकिन तुम नारे सुंदर देते नारे ऐसे देते हैं कि जचते अगर सिख गुरु कह दे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 ब्राह्मण ये पुंडुप की क्योंकि कि मैं स्वस्थ ब्राह्मण हूं क्योंकि इसमें खतरा है कल स्वस्थ ब्राह्मण अलग झंडा लेके खड़े हो जाते कि मारो कोकणस्थों को मारो मारो देशस्थों को हम स्वस्थ ब्राह्मण मगर ब्राह्मण है बात कृपा करते ब्राह्मण को और काट देते स्वस्थ होना काफी आदमी स्वस्थ हो बस पर्याप्त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 कि धर्म तो व्यक्ति की परिपूर्ण स्वतंत्रता में भरोसा करता स्वच्छता में पूछते हुए मानव जीवन में झूठ से लेकर बलात्कार और हत्या तक के अपराध फैले सदा फैले रहे सदा फैले रहेंगे रहें। ये तो ऐसा ही है जैसे कि कोई मेरे पास आके कहे कि देखते हैं आप अस्पताल में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 स्वच्छ भाव हो रहा है कि बीच में चले तो भी मत चलना क्योंकि तो उससे कोई सार नहीं उस स्वच्छता से कुछ लेना देना भी नहीं तुम बाएं ही चलना क्योंकि तो अगर सभी स्वच्छ चले तो राह पे चलना ही मुश्किल हो जाएगा, नियम से भी चलो तो भी कितनी झंझट राह चलना मुश्किल हो रहा है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 भागवत में खतरा है गीता के कृष्ण स्वीकार है वहां कुछ अड़चन नहीं लेकिन राम पूरे के पूरे स्वीकार है, तुमने तो फर्क को देखा, राम शुरू से लेके अंत तक स्वीकार है वो मर्यादा पुरुषोत्तम वो ठीक वैसा करते जैसा करना चाहिए कृष्ण भरोसे के नहीं कृष्ण बहुत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 भगवान नहीं कहते महात्मा कहते भगवान तो महावीर को कहते बुद्ध को महात्मा कहते ठीक है काम चलाऊ कुन कुने कोई भी पूरी अवस्था उपलब्ध नहीं हुई पूरी अवस्था में तो दिगंबरत्व महावीर नग्न खड़े हो जाते जैन कृष्णो को तो महात्मा भी नहीं कह सकते उनको तो नरक में डाला हुआ है, साथ में नरक में।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 निश्चित लगी तो कहने लगे फांसी तो तभी लगती है जब पिछले जन्म में कोई बड़ा बड़ा पाप किया तो फांसी कैसे लग बात तो ठीक लगती है कांटा भी गढ़ता है तो कर्म के फल से गढ़ता है फांसी लगी तो तो जैन हिसाब में फांसी देने वाले उतने जिम्मेवार नहीं है जितना कि लगने वाला जिम्मेवार है क्योंकि इसमें कुछ महापाप किए होंगे इसको महात्मा कैसे कहना जैनों का तो हिसाब ये है कि महावीर अगर चलते हैं रास्ते पर और कांटा सीधा पड़ा हो तो जल्दी से उल्टा हो जाता करवट लेख महावीर आ रहे हैं उनको तो कांटा गड़ नहीं सकता कोई पाप किया ही नहीं फांसी फूल बन जाती गले में लगा फंदा फूल की माला हो जाता अगर महावीर को लगी होती तो ईसा को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 और सबके कल्याण के लिए सूली लगवाने को तैयार हुए क्योंकि सबकी मुक्ति इससे होगी अपना बलिदान दिया यह महात्मा शहीद परिभाषाओं की बात है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 तो तुम जो कहते हो आदि से संत महापुरुषों ने सदकर्म की प्रेरणा दी पहले तो ये पक्का नहीं उसमें कितने संत महापुरुष और दूसरा सदकर्म की प्रेरणा में ही असद की चुनौती छिपी हुई वास्तविक महात्मा कर्म की प्रेरणा ही नहीं देता वो तो अकर्ता होने की प्रेरणा देता है समझना यही तो पूरा अष्टवक्र की गीता का सार है वो ये कहता अच्छा कर्म करो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 आदमी चोरों को पैदा करने का कारण है जब तक ये आदमी सारे गांव का धन बटोरता जा रहा है तब तक, तक चोर को ही जिम्मेवार ठहराना ठीक नहीं लोग भूखे मर रहे लोगों के पास वस्त्र नहीं और ये आदमी इकट्ठा करता जा रहा है इसके पास इतना इकट्ठा हो गया है कि अब चोरी को पाप कहना ठीक नहीं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 कहीं ये चार सौ बीसी और तरकी तो नहीं ये कहीं समाज के शोषकों का जाल तो नहीं किसको तो तुम महात्मा कहते हो तुम्हारे अधिकतर महात्मा समाज की जड़ शोषण से भरी व्यवस्था के पक्षपाती रहे सद्कर्म वो उसी को, को उसी को बताते हैं जो समाज की स्थिति स्थापकता को कायम रखता है असदकर्म उसी को बताते हैं जो समाज की स्थिति को तोड़ता है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 उपवास पद क्रम तो उपवास करो अब यह शरीर का गुणधर्म है कि भूख लगती है ये स्वाभाविक है इसमें कहीं कोई पाप नहीं और उपवास में कहीं कोई पुण्य नहीं अब ये एक ऐसी खतरनाक बात है अगर सिखा दी गई कि उपवास करो यही पुण्य तो है तो तुम सीख बैठे अब तुम उपवास करोगे तो परेशानी में पड़ोगे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 जीवन का सारा खेल कामवासना पर खड़ा है तुम्हारा रोआ रोआ कामवासना से बना है कण कण तुम्हारी देह का काम अणु से बना है अब तुम कहते हो कामवासना पाप है मेरे पास युवक आ जाते, वो कहते बड़े बुरे विचार उठ रहे हमसे पूछा तुम मुझे कहो भी तो कौन से बुरे विचार वो कहते आप से क्या क्या आप हैं आपसे क्या कहना आप समझते बड़े बुरे विचार उठ ये तुम्हारे साधु महात्माओं की कृपा है जब पूछताछ करता हूं उनसे बहुत खोदता हूं तो वो कहते हैं कि स्त्रियों का विचार मान जाता इसमें क्या बुरा विचार उठ रहा तुम्हारे पिता के मन में नहीं आता तुम कहां होते इसमें बुरा कहाँ है नैसर्गिक है इससे पार हो जाना जरूर महत्वपूर्ण है लेकिन इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। इसमें पाप कुछ, कुछ भी नहीं है ये प्राकृतिक है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 मिट्टी में पड़ा है खदान में पड़ा है करना है, है, भी सच है। लेकिन मिट्टी से सने पड़े सोने की कोई निंदा नहीं है, यही शुरू होने का, खदान से ही तो निकलेगा सोना जब खदान से निकलेगा तो कचरा कूड़ा भी मिला होगा फिर आग से गुजारेंगे कचरा कूड़ा जल जाएगा जो बचना है बच रहेगा जीवन की आख से अगर कोई साक्षी पूर्वक गुजरता रहे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 इसलिए तो राजनीतिक किन्हीं किन्हीं संतों के पास जाते हैं जिन संतों से उन्हें सहारा मिलता राजनीति में उन्हीं के पास जाते हैं था साठ का आठ है जो संत कहता है देश में अनुशासन रखो तो जो सत्ता में होता है वो उसके पास जाता है तो बिल्कुल ठीक लेकिन जो सत्ता में नहीं वो उससे दूर हट जाता है वो कहता है अगर अनुशासन था तो हम सत्ता में कैसे पहुंचेंगे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 ना समझ कि पूरी गुंजाइश मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि आप हमें बता दें हम क्या करें मैं उनसे कहता हूँ मेरा तुम्हारे करने से कुछ लेना देना नहीं मैं तो इतना ही बता सकता हूँ कि तुम कैसे जागो मैं तो इतना ही बता सकता हूँ कि तुम्हें कैसे पता चले तुम कौन हो तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम कौन हो तुम्हें थोड़ा अंत साक्षात्कार हो जाए तुम्हें जरा भीतर की चेतना का स्वाद लग जाए बस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 और जिसके भीतर का दिया जला वो पूछेगा कि मानव जीवन की बिकारजन समस्याओं का समाधान कैसे करें तो फिर प्रबुद्ध क्या खाक हुए कोई कहे कि मेरे घर में जिया जल रहा है मुझे ये बताएं कि अंधेरे को कैसे बाहर करें? हम उसको क्या कहेंगे हम कहेंगे तुम किसी भ्रांति में पड़े दिया जल नहीं रहा होगा दिया जब जलता है तो अंधेरा बाहर हो जाता है। अभी तुम पूछ रहे अंधेरे को कैसे बाहर करे तो तुम्हारा दिया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 पादरी को लगा कि दोनों को बुरी स्त्रियां मिल गई फिर उसने कहा हो सकता कोई बुड़ी है कोई बुरी स्त्रियों की कमी तो है नहीं बुरी स्त्री को सड़क पार करवाई को बुरी स्त्री मिल गई नहीं थी एक ही बुढ़ी स्त्री थी और सड़क पार होना भी नहीं चाहती थी बामुश्किल करवा पाए मगर करवा दी ये जो जिनको तुम समाज सेवक कहते हो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 लोगों के पास पहली तो बात कुछ था नहीं कि चुरा लो और वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं था जहां जीवन का मूल्य वहां वस्तुओं का क्या मूल्य मगर ये समाज सेवक वो तो बहुत घबरा गए वो कहने लगे आपका मतलब कि मैंने जीवन व्यर्थ गमाया मैंने का व्यर्थ नहीं गवाया बड़े खतरनाक ढंग से गवाया दूसरों की जान ली तुम अपना गवाते तुम्हारा जीवन कि आप मुझे बहुत उदास किए दे रहे मैं बहुत लोगों के पास से सबने मुझे सर्टिफिकेट दिए मैंने कहा उनकी भी गलती है और वो भी तुम्हारे जैसे ही समाज सेवक है जिनने तुम्हें सर्टिफिकेट दिए दूसरे की सेवा करने जाना मत जब तक अपने घर का दिया न जल गया हो जब तक बोध बिल्कुल साफ ना हो जाए जब तक तुम्हारे भीतर का प्रभु बिल्कुल निखर ना आए तब तक भूल के भी सेवा मत करना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 कभी बुद्ध होता है कोई एकाद व्यक्ति वर्ग होता जमात कोई भीड़ होती एक बुद्ध काफी होता है और करोड़ों दिए जल जाते तुम इसके पहले कि, किसी के घर में रोशनी लाने की चेष्टा करो ठीक से पटोल लेना तुम्हारे भीतर रोशनी है इसलिए मेरा सारा ध्यान और सारा जोश एक ही बात पर है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 रास्ते पर कोई आदमी मिल जाए चौराहे पर और तुम तो उससे पूछो कहां से आते वो कहता पता नहीं तुम कहो कहा जाते वो कहता पता नहीं तो तुम्हें कुछ शक होगा कि नहीं और तुम पूछो तुम हो कौन वो कहोगे पता नहीं तो तुम क्या कहोगे इस आदमी को तू पागल तुझे ये भी पता नहीं कहाँ से आता कहाँ जाता खैर इतना तो पता होगा कि तू कौन है वो कहेगी मुझे कुछ पता नहीं नामधाम ठिकाना कुछ पता नहीं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 दस हजार रुपए और हैं हजार रुपए कोई बड़ी झूठ नहीं बोल रहा हजार रुपए तो है सभी ऐसा झूठ बोलते हैं घर में मेहमान आ जाता पड़ोस से सोफा मांग लाते उधार दरी ले आते सब ढंग ढंग कर देते झूठ बोल रहा है तुम ये बतला रहे हो मेहमान को कि बहुत है अपने पास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 जिस दिन ये बेटा जानेगा उस दिन इसकी श्रद्धा अगर खो जाए तो जिम्मेवार कौन तुम ही हो जिम्मेवार तुमने ऐसी झूठ बोले जिनको तुम प्रमाण न जुटा सकोगे बात क्या थी क्या तुम तो इतनी सी बात कहने में लजा गए कि बेटा मुझे पता ना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 और तेरी क्या हालत है उस बेटे ने बाप की तरफ देखा हो कहा ठीक और आपकी उम्र में पिताजी माइकल अंजिलो कहा थे कहाँ तक पहुंच गए थे आप कहा पहुंचे लेकिन तब दुख होता है तब पीला लगती तब अड़चन होती धर्म के नाम पर बड़े झूठ चलते हैं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 हमारा कुआरापन बिल्कुल पवित्र था हमने किसी पुरुष को छुआ भी नहीं था कहेंगे तो हम भी यही जो आप कह रहे हैं। लेकिन हम इतने निसंकोच भाव से न कह सकेंगे जितने निसंकोच भाव से आप कह रहे हैं। हम थोड़े झिझकेंगे ये झूठ है ये झूठ मत कहे जैसा है वैसा ही कहे जो है वही कहे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 कभी तुम किसी वृक्ष के पास आश्चर्यचकित होकर खड़े हुए हो जीवन कितने रहस्य से भरा है लेकिन तुम्हारे ज्ञान के कारण तुम मरे जा रहे हो रहस्य को तुम देख नहीं पाते और जिसने रहस्य नहीं देखा वो क्या खास धर्म से संबंधित होगा एक छोटा सा बीज वृक्ष बन जाता है और तुम नाचते नहीं तुम रहस्य नहीं भर रोज सुबह सूरज निकल आता आकाश में करोड़ों करोड़ों अरबों तारे घूमते पक्षी है पशु हैं इतना विराट विस्तार है इसमें हर चीज रहती स किसी का कुछ पता नहीं और जो जो तुम्हें पता है वो काम चला हुआ है विज्ञान बहुत ज्यादा करता है हमें पता है पूछो कि पानी क्या तो वो कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मेल लेकिन हाइड्रोजन क्या है तो फिर अटक गए फिर झिझक के खड़े हो गए तो कहता हाइड्रोजन क्या है अभी जरा मुश्किल है क्योंकि हाइड्रोजन तो तत्व है दो का संयोग हो तो हम बताने पानी दो का संयोग है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जोड़ एच हो लेकिन हाइड्रोजन तो सिर्फ हाइड्रोजन अब कोई तुमसे पूछे पीला रंग क्या है तो क्या खाक कहोगे पीला रंग क्या है पीला रंग यानी पीला रंग हाइड्रोजन यानी अब है क्या है मगर ये कोई उत्तर हुआ क्या हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन नहीं विज्ञान भी कोई उत्तर देता नहीं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 मूल्य मुक्त कर ले चल मुझको तू अमूल्य की ओर दोनों दुविधा इनसे परे विकास मृग मरीचिका क्षितिज स्वयं की सीमा है आकाश समय समय है भोले दृ की छलना संध्या भोर पूर्ण नहीं है वस्तु भाव में केवल उसका भाष चिन्ह में को ऐसा किस भाषा का पास कुभकूप तक पहुंचे इतना कर सकती बस डोर कंचन नहीं अकिचन की ही दुर्लभ है पहचान पंच तो नग्न तत्व ने पहन लिया परिधान छोड़ा तुला की कारा पकडूं मैं अमूल्य का छोर मूल्य मुक्त कर ले चल मुझको तू अमूल्य की ओर मूल्य अमूल्य परमात्मा का है सब तुलाए तराजू हमारे परमात्मा अंतौला है, अमित कोई माप नहीं अमाप जो भी जाना जा सकता है वो सीमित है जानने से ही सीमित हो गया क्षुद्र ही जाना जा सकता है विराट नहीं बांध सके चिन्हय को ऐसा किस भाषा का पास शब्द में भाषा में सिद्धांत में बंधेगा नहीं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 जहाँ बुद्धि की डोर खत्म होती वहीं प्रभु का जल है जहाँ विचार तर्क की क्षमता टूटती गिरती बिखरती वही चिन्ह का है? अज्ञान सिर्फ इस बात का सबूत है कि परमात्मा रहस्य है। ज्ञान इस बात का सबूत होता कि परमात्मा भी रहस्य नहीं पढ़ा जा सकता खोला जा सकता है नहीं उसके महल में प्रवेश तो होता है बाहर कोई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 कि परमात्मा प्रकट हुआ तुम्हारे होने में बात बाधाए हरिओम धन सत्य आजित नहीं